व्याकृतोपासना समुचया अब क्या करना चाह रहे हैं आपकृत उपासना अव्याकृत उपासनाओं के समुच्चय करने की इच्छा से प्रत्येक का पहले निंदा और प्रत्येक का पृथक फल कथन करके अंत में पूर्व प्रक्रिया प्राप्त हुए समुच्चय के विधान करेंगे या तीन स्टेज एक तरह से हुआ पहला आपने पढ़ा एक से आठ मंत्र तक परम विरक्त पुरुषों के लिए शुद्ध अंतकरण वालों के लिए ज्ञान प्रखंड था उसके बाद मल और विक्षेप दोनों जिनके पास है मल और विक्षेप अशुद्ध अंतकरण वालों के लिए कर्म और उपासना का समुच्चय और अब केवल विक्षेपाल केवल विक्षेप वाले हैं मल नहीं रहा गया ऐसे ये भी अशुद्ध अंतकरण है ये भी अशुद्ध है। इन मल दोनों ना, ज्यादा खराब है ना ज्यादा गंदा अंतकरण है तो उनके लिए कर्म और उपासना समुच्छेप अनुष्ठान करना चाहिए और जो लोग केवल विक्षेपयुक्त अंतकरण वाले हैं उन लोगों के लिए उपासना द्वय का व्याकरण अव्याकरण ब्रह्म और कारण ब्रह्म दोनों के मिलाकर के उपासना समुच्छय करके करना चाहिए ताकि शीघ्र ही आगे फल प्राप्ति हो सकेगा ये तीन विभाग एक से आठ नौ से ग्यारह बारह से चौदह एक से आठ ज्ञान प्रकरण शुद्ध अंतकरण वालों के लिए नौ दस ग्यारह ये तीन जो है मल विक्षेपयुक्त अशुद्ध अंतकरण नीचे टिप्पण में सारी बात अब में आएगा अब जो है बारह तेरा चौदह केवल विक्षेप से युक्ता वालों के लिए टिप्पणी नंबर एक में है शुद्ध अंत करणे विरक्त ईश्वासम इत्यादि विद्या सफला उक्ता शुद्ध अंत वालों के लिए जो कि कैसे हैं विरक्त है सन्यासी हैं उनके लिए ईश्वासम इत्यादि के ब्रमात्मगत विद्या सफला मोक्ष विफल युक्ता कह दिया गया और अनंतमा प्रवेश ये अविद्यापास से नौ दस ग्यारह वो अन्नतम बोले ना नौ दस ग्यारह वो जो है इत्यादि अशुद्धअतरण ज्ञाधिकारी तो संपत्ते प्रकरणातर आरब्धम अशुद्ध अंतकरण वालों को ज्ञानाधिकारी हो जावे ये जो है प्रकरणातर आरंभ किया गया था उनमें से भी त्र ये मलविक्षेपात्मक शुद्धिद्वयंत सत्र फल लाभ उनमें भी मल और दोनों प्रकार के अशुद्धियों से वाले जो होंगे उनके लिए भी शीघ्र फल प्रदान करने के लिए लाभ प्रदान कराने के लिए काम उपासना दोनों का समुच्छ किया गया और ये तो विक्षेप महा अशुद्धि और विक्षेप महाुद्धिकरण वाले हैं उनके लिए केवल उपासना कहनी चाहिए लेकिन तथा उनमें भी फल सप्तल शीघ्र फल संपादन करने के लिए व्याकृत व्याकृत उपास व्याकृत व्याकृत उपासना समुचय ही विधान करने के लिए इष्ट है कौन ऐसे चाह रहा है वेद ऐसे विधान करना चाहता है आप लोगों की भला में आशे नवां अवतारे थी इसी आशे से अवतरण कर रहे हैं पर कार्य और कारण हिरण गर्भ और प्रकृति व्याकृत वृग शब्दों के द्वारा कहा जा रहा है समझना कैसे देखेंगे देखिए अब मंत्र में अंधतम प्रवेश ये असंभूतिपास भूय ये संभुत्या्र अंधअम प्रवेश घोर अंधकार रूपी अर्थात क्या है आदर्शनात्मक किस चीज का आदर्शन है आत्मा का आदर्शन ऐसे अज्ञान में वे प्रवेश कर जाते कौन लोग ये जो लोग असंभूति में आ सकते असंभूति पदवाच्य कौन है प्रकृति प्रपंच का साक्षात कारणभूता प्रकृति को असंभूति कहेंगे क्योंकि संभूति कर संभवनमि संभूति संभवनमि संभूति जो होता है जो कार्य उत्पन्न होता है उसका नाम संभूति जो ऐसा नहीं है वो असंभूति अर्थात कारण कारण कौन है प्रकृति अगर प्रकृत्युपाधिक ब्रह्म प्रकृति क्या होगी अज्ञान कहो माया को कहो मर्जी आपकी शब्द प्रकृति नहीं लेना ले ले से क्या कहेंगे इसलिए श्लोक का, कारण भ्रम का भी लक्षण उन्हें बताया कारण भ्रम किसको कहते हैं है? असंभूति मैं कारण वो कारण भ्रम का लक्षण हमेशा बता रहे हैं अज्ञान को लेना है कारण परम क्या है अस्य द्वैत इंद्रजा यदुपाधान कारण अज्ञान तमुपाश्रि बुच्यते नये मिलेगा ढूंढो मत अस्य मवैतेद्रजाण्यकर्तिवैतीन्द्र दैत में, में अस्य जो उपादान कारण है वास्तव में कौन है वो अज्ञान है लेकर के ब्रह्म कारण ब्रह्म को कारण शब्द कहा जाता है माया माउपाधि मायापादिक भ्रम कहो अज्ञानोपाधिक ब्रह्म को इस माया और अज्ञान सब पर्यायवाची है माया कहो अज्ञान कहो अविद्या कहो कुछ लोग हैं जो इसको भी अलग अलग कर देते हैं लेकिन वास्तव में मूल सिद्धांत है माया अज्ञान अविद्या सब पर्यायवाची कोई अंतर नहीं इसलिए यहां पर उन्होंने वार्तिक अज्ञान से प्रयोग कर दिया चाहे माया प्रयोग कर लो तो उसी का प्रकृति भी है माया भी है माया, प्रकृति में प्रकृति विद्या माई नो महेश्वर माया प्रकृति की चीज तो प्रकृति पर माया विद्यावाच् ज्ञान पर्यावाच्य सर पर्यावाच्य हो गया कि मायापाधिक ब्रह्म जो ईश्वर है वही कारण ब्रह्म और कार्य ब्रह्म कौन हो गया हिरणगर इसीलिए ईश्वर तो जो ब्रह्म का ब्रह्म का जो संज्ञा पड़ के ईश्वर करके वो क्यों पड़ा है वो माया रूपी उपाधि के कारण नहीं तो ईश्वर पे शब्द मात्र जैसे घटन एक शब्द है मृत का विकार नामधेय कह दिया विकार जो है नाम ईश्वर एक नाम है कोई तत्व नहीं है उस ब्रह्म का नाम पड़ गया ईश्वर कब जब माय के उपाधि से छोड़ गया ठीक और उसी माया में सुख शरीर पंच कृतपंच महाभूत सूक्ष्म शरीर पैदा हुआ वे समि तद उपाय से विशिष्ट हुआ ब्रम तो उसका संज्ञा पड़ गया हिरण्य संज्ञाएं बदलती हैं और नाम भी विकार का है और वो असत्य इसलिए ईश्वर भी असत्य हिरण्य भी असत्य उस असत्यों की उपासना कर रहे हैं किसको पाने सत्य को पाने इसलिए वेदांत अनुसारण ब्रह्म के लोग कोई दूसरा तो है नहीं कारण ब्रह्म कहें ईश्वर को बात एक ही चीज है कार्य ब्रह्म कहो और हिरण गर्भ कहो बात एक शब्द से सारा के हिरण गर्भ से रहकर आकीट पील का पर्यंत आ गया लेकिन किसको कहो तुम चींटी का ध्यान करो कौन करेगा तो करेगा ना यदि ये भी कार्य ब्रह्म इसलिए हम कार्य कार्यक्रम से हिरणगर्भ को क्यों लेते हैं ऐसे कार्य ब्र्मा जो हिरणगर्भ से कीट पर्यंत वस्तु इनमें सर्वोत्कृष्टतम, अत्यंत शुद्ध सत्य उपाधिक वस्तु है है तो हिरणगर्भ जितनी शुद्ध सत्य की उपासना करेंगे उतनी हमारे अंतर में शुद्ध सत्व बनेगा ना उतरे ज्ञानाधिकारी बननेंगे और चिंती गौरव तो वो तो अत्यंत अविशुद्ध तम है उसमें सत्य छोड़ो रजिनी तम है वो उसे कौन ध्यान करे इसलिए हम ध्यान करते किन का करना है हम भगवान का ध्यान करो मूर्ति का राम का ध्यान करो कृष्ण का ध्यान करो कहते क्यों कहते? क्यों वो भी पत्थर पर हम भावना कर रहे हैं जो उससे आप उस शुद्ध सत् का स्मरण कर रहे हैं इसे शुद्ध सत्य वाला होंगे वही उसे भगवान भूतमतम है ना शब्द प्रयोग किया जो विभूतिमत हो जाए तो काम चलेगा नहीं विभूतिमत रजा है तो नहीं ध्यान करना उसका वो मेरा नहीं स्वरूप बोलते हो तो घटियाओं में से आ गया उसके ध्यान फल होगा भगवान को यह रज नहीं पूछना आपका ध्यान करने पदार्थ कौन से कौन से तो भगवान ने सब बताते बताते और कहा जो जो विभूतिमत सत्य तो हो सब मेरे ध्यान करने के पदार्थ है विभूतिमत तो सत्व ही ध्या है और विभूतिमत रज हो तम हो वो भी छह कोटि में नहीं आते पास कोटि में नहीं आ सकता यदि उनकी उपासना करने वाले हैं भूत को भी ध्यान करते प्रेत का भी ध्यान करते उनकी भी सिद्धि पा लेते हैं उनको भी अपने वशीकरण में कर लेते हैं उनको फल उतनी ही निकृष्ट कोटि का फल मिलेगा करने वाले भी हैं क्यों नहीं है स्वर्ग का ध्यान कर रहा है जो स्वर्ग पालने वाला करेगा क्या स्वर्ग का ध्यान करके चौबीस घंटे स्वर्ग चिंता रहता है उसको स्वर्ण भाग जाए इधर चला जाए पकड़ के चोरी करके न ले जाए 24 घंटा सोते वक्त भी तो उसको सूर का ध्यान रखता है भैंस पालने वाले को भैंस का ध्यान रखता है इसलिए भैंस ओम कहा गया है सूर हो, हो गया ऐसी सब उपासनाएं बताई गई क्योंकि हर व्यक्ति किसने ने किसी चीज का ध्यान करें भगवान तो स्पष्ट कहा इसलिए ध्यान तो विषय कौन विषयों का ध्यान कर चाहे राजसी विषय है चाहे तामसी विषय है चाहे सात्विक विषय ध्यान तो सभी कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि आप उपासना उनका करें जो आपको उत्कृष्टता की ओर ले जाए आप जहां हैं आप उससे निकृष्ट का ध्यान करोगे तो निकृष्टता की कुआ नहीं लेना वहां पर वापी में कुआ होता है वो? वापिस <laughs> जिस को स्मरण करते हुए तो कहे कहने का तो जिस भाव को स्मरण करता शरीर छोड़ोगे अंत तो उसी भाव को मुझे प्राप्त करना अगले जन्म में जलू का न्याय इसीलिए हमें उत्कृष्ट तत्व का ध्यान करते हैं शुद्ध तत्व का ध्यान करते हैं मरणोत्तर काल हमें उसी भाव को हमें प्राप्त करना है इसे कार्यभ्रम कहने से हम लोग सीधे फिर नगर ये सर्वोत्कृष्ट सत्व ही है और कोई नहीं है उससे परे कोई सत्व होता तो उसी का ध्यान कर लेते वही है शास्त्रानुसार है ना सर्वोत्कृष्ट विशुद्ध सत्व वाला कार्यभ्रम है उसको हम ध्यान कर को दूसरे शब्द यहां प्रयोग कर दिया व्याकृत तो अव्याकृत व्याकृत हो क्या कार्यभ्रम अव्याकृत हो गया कारण और मंत्र में उससे भी उलक्षण से कर दिया असंभूति संभूति असंभूति अव्याकृत कहो कारण भ्रम कहो मायापाधि कहो प्रकृति को पाधि की चीज हो और संभूति मैंने कार्य ब्रह्म हुआ व्याकृत हो गया हिरणगर्भ नाम से कहो ये सब एक हो गया पर्यावरक्षण में क्या कहते भाषण व्याकृत अव्याकृत उपासनो कहा देखिए मंत्र में क्या है संभूति असंभूति और असंभूति उसको व्याकरण और व्याकर श्रो कर दिया उस जो कार्य कार्यभ्रम और कारण कारणभ्रम भी कहेंगे उस जो गर्ग और प्रकृति विशिष्ट माया विशिष्ट ईश्वर भी कह लेकिन अंतर इतना है यह हम ईश्वर को नहीं लेंगे कारण भ्रम से हम लेंगे प्रकृति मात्र माया मात्र क्यों ईश्वर का ध्यान करने से भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है माया का ध्यान करने से और ये किस माया का ही और योग सूत्र ने भी कहा प्रकृति लय जो फल बताया प्रकृति को ध्यान करने वाला अंत में प्रकृति में लय हो जाएगा उसके साथ संबंध जोड़ने जोड़ेंगे यहां भाषा जोड़ रहे टीकाकार इसलिए यहां हम ईश्वर की चैतन्य को नहीं लेंगे माया विशिष्ट चैतन्य का ध्यान के नहीं लेंगे माया का ही ध्यान करवा इसलिए असंभूति शब्द प्रकृति अविद्या माया अज्ञान रूपी उपाधि को ही लेना है उसी का ध्यान करने वाले अंत प्रकृति में लय हो जाएंगे अतएव वे आत्म का आदर्शनता विशिष्ट आत्मा आदर्शना आदर्शनता विशिष्ट अज्ञान अर्थात माया में ही वे प्रवेश कर जाते हैं ईश्वर में प्रवेश करना खराब नहीं है ये खराब है अंधन तमान ईश्वर के कोट का बटन भी बन जाओ तो भी अच्छा है नहीं हे भक्तों की भावना होती है हे भगवान मैं आप जैसा नहीं हो सकता हूँ आपकी चेतनता के साथ हमारी चेतन भी एक नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं हमें जो है अपने कपड़े के एक अंग बना दो एक आभूषण बना लो हा और कुछ नहीं तो अपने चरण कम के धूड़ी बनाओ गुरोरंग्री पद में मनश्चय लग्न तधक तधक उसे पढ़कर और क्या होगा उतना भी हो जाए तो भी बहुत है कभी हम उसके भी लायक नहीं है तो कभी फिर वृंदावन ने मेरे को धूलकण बना देना जहां तुम्हारा आश्रवा करते हो तेरा पैर मेरे ऊपर पड़ते हैं शिव भक्त है कहते मुझे उस स्मशान में मणिकर्णिका घाट के स्मशान में धूल बना दो ताकि आप विहार करोगे तो आप मेरे ऊपर पड़ेगा ता अपने अपने भाव की बात लेकिन यहाँ ये कर रहे अंधम तमह कर मान सकते इसलिए अर्थ करना पड़ेगा असंभूति गर्थ प्रकृति माया अविद्यान उसकी जो उपासना करता है वो अंत में उस माया अविद्यान रूपी तमह वो तो कैसा है वो आत्मा दर्शन विशिष्ट अंधम तमह विशिष्ट माया में ही प्रवेश कर जाता है तो भूय युवते तमो उससे भी अधिक ज्यादा ज्यादा ही जो है अंधकार है घोर अंधकार है तम है में प्रवेश कर जाते हैं यह वो संभुत्यागुमृता जो कारक ब्रमु की उपासना में अभिरत रहते हैं अच्छा इस पर देखिए अंधमा प्रवेशंती इससे पहले टीका में आनंदगिरी चित्तंत्रा माया परमेश्वरस्य से उपाधि चित्र माया परमेश्वर की उपाधि होती है ईश्वर का उपाधि कौन है माया है इन केवल माया भी नहीं चित माया ऐसा ना हो तो कहीं आपके कहीं उपाधि प्रधान हो जाए फिर उपाधि से उपहित चैतन्य गौण हो जाएगा ईश्वर गौण नहीं है ना उपाधि कौन है इसे चित्त तंत्र चित्त प्रधान तंत्रा मने प्रधाना चित्त प्रधाना माया परमेश्वर से उपाधि परमेश्वर का उपाधि है कैसा पर बोल रहे हैं बात अरे माया विद्या मायान तो महेश्वर प्रसिद्ध अत्र असंभूति उच्चते न ब्रह्म आ गया यह हम उस माया को बोलना चाह रहे असंभूति शब्द से तद विशिष्ट भ्रम को नहीं कारण ब्रह्म को भी हम नहीं कहना चाहते क्यों तो? निर्विकार से सा साक्षात प्रकृतिपत तो है क्योंकि शुद्ध भ्रम तो वैसे कैसा है निर्विकार है वो तो कभी प्रकृतित्व हो नहीं सकता वह साक्षात प्रकृतित्व अनुपत्य है माया उपधान के बिना वह साक्षात तो उसके अंदर प्रकृतित्व तो नहीं आ सकता विकार वर्ती चाही स्थिति आह यदि ब्रमणो निर्विकार निश्चय मायायाम एव प्रकृति इति भाव पांच नंबर टिप्पणी है ना नेक्स्ट पेज में साक्षात प्रकृतित्व के ऊपर माय उपाधि के संबंध के बिना ब्रह्म में प्रकृतित्व मैंने कारणत्व भी नहीं आ सकता ब्रम में जो कारणत्व है मैंने कारण ब्रह्म जो कहते हैं मायुर्व्य उपाधि संबंध की वजह से विकार आवर्तिच, निर्विकारत्व निर्विकारत्व ब्रह्म निर्विकार नि इसलिए माओपाधिक शिव प्रकृत माओपाधिक ब्रह्म चैतन्य का प्रकृतित होता है लेकिन यह उपाधि विशिष्ट उपहित को हमें लेना नहीं किंतु माय इसे प्रकृति शब्द को भी हमें या केवल अर्थ अर्थ में लेना, अर्थ में लेना कारण नहीं लेना इति अब में। ये असंभूतिम। असंभूतिम की व्याख्या कर रहा भाषा इति संभूति सा सा यस्य कार्यस्य भवति सा संभूति सात संभूति पहले विग्रहवाकी दिखा दिया बताने के लिए होता है भाव में संभू दे क्यों कहना पड़ा है संभावना दिखाने के लिए तीन प्रत्यय जो हुई है वह भावर में हुआ है यह समझाने के लिए भाष्यकार ने संभवनम में दिखाया संबोधि अब और आगे विग्रहत बढ़ाते हैं सा संबोधि संभूति, संभूति जिस कार्य के प्रति वह संबोधि संबोधि बना हुआ है यस्य सा जिस कार्य का है वह उसे उस कार्य का नाम हो जाता है संबोधि तस् अन्य कार्य रूप संभूति से जो भिन्न उसका नाम असंभूति अर्थात प्रकृति ही कारणम अविद्या बोल अविद्यालय ना उसका नाम असंभूति असंभूति का मतलब प्रकृति प्रकृति मतलब कारण कारण से विशिष्ट नहीं लेना अविद्या अव्याघ्रख्या उसका दूसरा नाम माया है अविद्या है अव्यकृत नाम से भी कहा जाता है लेना या लेना उपहित चैतन्य को विशिष्ट चैतनी को नहीं लेना है या इसलिए संभाव नाम संबोधि या साबोधि यसे कार्य संभवी जिस कार्य के प्रति ऐसा हुआ करता है उसका नाम संबोधित होता है सा ऐसे सा संबोधि इसमें भी देखो टिप्पणी नंबर एक है धर्म शब्दों धर्मिणी लाक्षणिका क्योंकि यहां संभूति शब्द एक धर्म विशेष हो उत्पन्न होना उस धर्म को धर्मी में आप ले जा रहे हो जैसे कार्य से बोलते ना अपने कार्य का ऐसे उत्पत्ति रूपी क्रिया हुआ कर दी है क्योंकि भाव किसको कहते हैं क्रिया को कृदंत में जब भाव करते हैं क्रिया को, में हैं? क्रिया को। और तदित्व भाषागर जाति को धर्म को कोतम प्रत्यक भाव में होता है वो जाति का च्योतक तो हो जाता है वहां इसे ध्यान रखना पड़ता है भाव का कौन सा भाव ले रहे हैं आप तधित का ले रहे हैं कृदन का ले रहे हैं या तिंगन का ले रहे हैं तिंगंत में क्रिया सामान्य का वाचक है भाव क्रिया का स्वरूप मात्र कथन करता है और क्रिया के सिद्ध अवस्था को बोलता है कृदंत में और तथित में वही चार जा भाव से जहां कहा जाता है ध्यान रखना पड़ता है और ये इन्होंने भाषा क्या कर संभव नम बोला है किसका होता है को ले रहे हैं क्रिया की सिद्ध वस्तु उत्पन्न उत्पन्न वस्तु क्या होता है उत्पन्न तो धर्म विशेष उससे आप धर्मी रूपा कार्य को ले रहे हैं कौन उत्पन्न हुआ है कार्य उत्पन्न होता है इसलिए धर्मवाचक शब्द को आपने क्या कर दिया धर्मी में प्रयोग कर लिया ये यहां विशेष धर्म शब्द धर्मिणी का तेजो अतिशयती तेज एवं जैसे लोक में हो जाता है अतिशय तेज को देखते हुए कहते हे देखो आग आ रहा है आग आ रहा है अरे आगे यहाँ क्या ब्राह्मण आ रहा है लेकिन उसका तेज ऐसा है उसको देख के सब डरते होते हैं तू बड़ा तेज आ रहा है अग्नि ही आ रहा है बोधे अतिशय तेजवान होने से उसको ही आ रहा है है व्यवहार हो जाता जैसे बारे में वैसे धर्म से धर्मी में प्रयोग हो जाता है समझना बो वाला, वाला प्रति हुआ था वो छांद हो गया ऐसे संभुत्याम तथे योगाद असंभूति पदेपि संभूति पदे नई इति नादत्तम इसलिए क्योंकि असंभूत संभूत्यामता ऐसे जो उत्तरार्थ में आया हुआ हिस्सा में भी यही अर्थपिष्ट अभिष्ट योगात असंभूति पदे इसलिए असंभूति पद में भी हमें वैसे ही लेना पड़ेगा नए बहुवीर नादत्त इसलिए नए बहुवी समास यहां परिष्ट नहीं है नये बहुरीर नादत्त्य नए हमें नहीं करना है बना के तस्या अन्या, नहीं करना। किस में, जैसे उन छे अर्थों में तीसरा या छठा अन्य अथवा विरोध इन दो अर्थों में ही समासना चाहिए अविद्या में वह कहा था वैसे यहाँ पर भी असंभूति में अन्य अर्थ में नए तत्व समास करना न यस्य। ऐसे नहीं बौर सम तो के लिए स्पष्ट करते भाष्यकार ने अविद्यादि नाम उनसे कह दिया किस श्रुति प्रमाण है तरी अव्या मंत्र है और तमा आसित तमसा गुढ़ इत्यादि मंत्रों में प्रमाण है अतिवेश मान्य में कोई दोष नहीं असंभूति असंभूति व्याख्या हो होती से से अन्या असंभूति व्याख्या हो प्रकृति कारणम अविद्या उसका रहे अव्याकृता अवस्था द्वितियां अमंत्र शब्द व्या असंभूति अव्याम प्रकृति अविद्याम काम कर्म बीज भूताम आदर्शना उस अव्याकृत नाम वाली जो प्रकृति है जो उसको कारण शब्द से भी कहा जाता है अविद्या शब्द से भी कहा जाता है सकल कार्य भ्रम अंतर्वर्ती समि के अंदर अंतरवि सारी चीजों का काम कर्म बीज भूताम काम और कर्म का बीज भूता जो वस्तु है वो अदर्शनात्मिका दर्शनात्मिका तो केवल नहीं दृष्टि विद्यते दृष्टा का दृष्टि जो दर्शनात्मता है वो कभी भी प्रलोप नहीं होता ये तो ब्रह्म का स्वरूप हुआ उससे भिन्न यह होने के नाते कैसा है ये आदर्शनात्मिका है आत्मदर्शन अभाव रूप है का, ये त्मिक जो उपास करते हैं वे तदनूपमे उनके उपासने के अनुरूप ही अंधमो अदर्शनात्मक प्रवेश अंध तमहा मन अदर्शनात्मिक अविद्या में व प्रवेश माया में प्रवेश कर जाते हैं इसका अर्थ लेना चाहिए तथा तस्माद से भी ज्यादा भूयो बहु उत्तर एवं बहुत युव कर क्या करना भूय युवक अर्थ एवं करना कहीं एवा को युवक कर दे तभी को एवं कर दे ध्यान रखना पड़ता है यहां भी युवक एवं भूय एवं अर्थ करना है मंत्र में युव शब्द है भाषकार करते नहीं बहुत्रम कर लो भोत्री उससे भी अधिकतर अंधकार माने उससे भी घोर कार्य जगत में प्रवेश करना और घोर हो ना कारण में जाना ज्यादा श्रेष्ठ है कारण में रह जा कार्य में रह जाना थोड़ा और निकृष्ट है कार्य में आपकी बुद्धि टिक गई वो तो और निकृष्ट हो गया आप यदि कारण तक पहुंच गए तो श्रेष्ठ हो गए तो में भी जाना जाता है ना ये हलवा है जानले और अपने खालिया को बात नहीं है वो हलवा कैसे बना हो जानना हो बैसा बुद्धिमान तो माना जाता है तो कारण में पहुंच गया ना आप कारण के बारे में जानकारी ले लिए कारण का ज्ञानवान आप हो गए तो श्रेष्ठ हो इसे कारण में प्रवेश करना कार्य में रहने की अपेक्षा से ज्यादा है इसलिए कहते हैं कारण में प्रवेश जो किया है वह श्रेष्ठ निकृष कौन हुआ उससे अधिकतर अंधकार कौन जा रहा है और भी घोर में चौकौन जा रहा है वह जो कार्य की उपासना कार्य में टिक है। हैं बहुत यह वो संभूतिया जो कि संभूति में अर्थात कार्यभ्रम में ही वो अपने मन को लगाए बैठे हुए हैं अर्थात कार्यभ्रम का निरंतर उपासना निरंतर ध्यान भजन करने में लगी माया प्रकृति की उपासना के पिछा से हिरणगर्भ की उपासना करने वाले और विचार होगा इस पर बताएंगे सामान्य वचनोपी यद्य संभवनम संबूतिभाषकर ने कहा था संबूतिभाषा तो सकल कार्य सकल कार्य के अंतर्गत क्या है चिंतित सारा वस्तु आ गया हिरणगर्भ से लेकर ईश्वर से लेकर के नीचचिटी तक सारे चीज कार्यब्रह्मकोटिण्यगर्भंको तब कार्य सामान्य कार्यवचनेशब्दिण्यगर्भमेंशति तस्व कार्यु प्राथम्य एक तो सकल कार्यों में सर्वप्रथम कार्यों प्राणा भावनिषत्सु बहुधा उपाससण और प्राणालिभाव से उपरिषदों में अनेक प्रकार से उसे की उपासना करने का विधान हुआ है इतिहास शब्द व्याख्या सांसारिकेन चुशक्तिवत्त प्रकृतिल से पुरुषेण अर्थमानता अर्थ अपि उपपद्यते। प्रश्न उठाए हम बोल रहे थे ना क्यों माना जा रहा है प्रकृति लय में रहने वाला को आपने ठीक कहा अच्छा कहा जबकि ठीक वहां से जहाँ उल्टा है पहले क्या था कर्म में कफल फल को कहा क्योंकि थोड़े दिनों भोग करके लौट जाएगा और उपासना फल को खराब माना कि उपासना करके देवभाव प्राप्त करेगा देवपासन लिखते दिन लाखों वर्ष रह जाएगा वहां इसलिए वो खराब है लेकिन यहाँ उल्टा है प्रकृति लय में जाने वाले को ज्यादा समय रहना पड़ता है और कार्य को लौट भी सकता या वो मुक्ति भी हो सकती है, का है? काला दृष्टिया प्रकृति लय वाला ज्यादा समय रहता है लय वाला कम समय रहता है इस यहां तो लौटने की संभावना भी जब भी वहां तो लौटेगा ही नहीं प्रकृति में जो लय हो गया माया में जो लीने वो जो ब्रह्मा इसकी ब्रह्मांड काल में कुछ नहीं होने वाला वो प्रकृति पड़ा रह जाएगा अगले ब्रह्मा की पीरियड में फिर आप बाहर आ सकते हो उसे नहीं। तो उससे तो ये अच्छा हरण में जाने वाला या तो वहीं से मुक्त हो जाएगा या अगले कल्प में दोपावन में जीवन मुक्त बन जाएगा या यहां लौट जाएगा फिर क्यों आपने कार्यक्रम की उपासना को निकृष्ट को दिया और प्रकृति लय को उत्तृष्टि से कह रहे हो पहले की तुलना करके विचार करके देखते हैं तो होना चाहिए था असंभूति घटिया है संभूति उत्कृष्ट उसके जवाब आमगिरी में दिया यहां देखो सांसारिक दुख का अनुभव अभाव है ना क्योंकि तो माया में जो लय हो गया उसमें सांसारिक किसी भी प्रकार का दुख का अनुभव नहीं होगा सांसारिक दुख का भाव दुख के अनुभव का अभाव जैसे सुषुप्ति में होता है आप अविद्या हो गए निद्रा में चले गए निद्रा के दोष घेर लिया आपको आप कोई दुख का अनुभव ही नहीं अभी ऑपरेशन डाल कर रहे हैं दर्द हो रहा था सब कुछ तब पहले जा सो गए तो कुछ कहा दर्द का अनु और प्रकृति रहस्य सुसुक्तिवत सु के समान प्रकृति रहे होने के नाते पुरुषे अर्थमानता पुरुष के द्वारा वह अर्थमान है यहुक्त होता है प्रकृति उपासने परमेश्वर और फल तो सभी कोई भी चीज सबको दिया करता है तथो तो जड़ प्रकृति फलदात्र क्योंकि स्वयं जड़ है वो तो स्वयं प्रकृति फल दे नहीं सकता है उपास तनुपत्य कुछ उद्यम इसलिए ऐसा कोई कहे कि उपास्य नहीं है ऐसा नहीं कर सकते फल देने वाला तो हमेशा दूसरा जड़ की उपासना की उपासना करो फल देने वाला तो परमात्मा अलग है वो आप सचग रहते हैं शिप्त किसान वहां नहीं है प्रकृति लय में कोई दुख का अनुभव नहीं होता हिरणगर उपासना करके हिरण्य पद की प्राप्ति कर जाओ हिरणगर भाव में एक हो जाओ चाहे वहां पर पहुंच जाओ ब्रह्मलोक में वहां भी आप आपको दुख का अनुभव करना पड़ेगा ये तो कहानियाँ क्या है पुराणों में आता है सब गड़बड़ होता है पृथ्वी आदि में सब देवता लोग जाती है ब्रह्मा जी महाराज प्रजापति क्या हो रहा है देखो आओ सर खुजलाते क्या हो रहा है भाई बड़ा रात सन्याय कर रहे हैं ये हो रहा हो रहा दुखी हो जाता है अरे हमारी सच ऐसी हो गई है हमने तो सबके बला सच बनाते गया उनके कर्म ऐसे थे वो ऐसे थे गड़बड़ कर रहे हैं, चलो फिर चलते विष्णु भगवान के पास, उनको भी कुछ देर तक दे दुख तो आया इन प्रकृति लय में ये नहीं होता इस कौन सी? जरूर उसको उत्कृष्ट कहा जा रहा है काल निमित्त उत्कृष्टता निकृष्टता नहीं दुख का अभाव और दुख सही इसके आधार पर कहा जा रहा है काल दृष्टि है तो उत्कृष्ट सम्भूति उपासना है क्या जल्दी लौटना होगा जिन मुक्त होगा तो मुक्त भी हो सकता है लेकिन कालदृष्टियां नहीं कथन किया जा रहा जैसे पूर्व में कथन कालदृष्टियां थी और यहां जो कथन हो रहा है दुख का भाव और दुख सत्व के आधार पर प्रकृति लेव ले है अनुभव होता है इसलिए यहां उसको निकृष्ट कर दिया जा रहा है आप प्रत्येक का फल पृथक पृथक है इसको कथन करने के लिए आरंभ करते हैं देखिए अन्य देवाहु संभवाद अन्य दाहु शुश्रुव धीराणाम ये नदी कार्य ब्रह्म की उपासना संभवात संभवात मैंने संभूति संभव कार्य ब्रह्म उसकी उपासना से अन्य देव फलम फल किससे होगा असंभूति उपासना का फल से अन्य देव ऐसे आहु कौन धीर पुरुष लोग कहते हैं एवमेव असंभवात मैंने असंभव की उपासना से असंभूति की उपासना से माया प्रकृति अविद्या नाम वाली उसकी उपासना करने से प्राप्त होने फल कैसी है अन्य संभूति से प्राप्त फल के अपेक्षा से भिन्न ही है ऐसा आहु कहते हैं शुश्रुम धीरा ऐसे मन बुद्धिमान पुरुषों से हमने सुना है अरे बुद्धिमान भ्रमित होकर के बोले होंगे तो कहते नहीं नहीं, नहीं नहीं ये तद वे बुद्धिमान वो हैं जो कि अनाकालीन गुरु परंपरा से आई हुई विद्या को केवल हमें पास ओवर पास ओवर करते आ रहे हैं अपना बुद्धि कुछ उसमें जोड़ नहीं रहे हैं जैसे बच्चे खेलते हैं ना एक दूसरे को मार दिया पशाण कर देगा वो उसको मारेगा, वो उसको मारेगा। चलता वैसे गुरु परंपरा है पास ओवर पास ओवर है <laughs> अपने बुद्धि से कुछ सब जोड़ना नहीं है कुछ करना नहीं है उसमें जो गुरुजी ने सुनाया उसको आपको सुना देना वो आ रहा है सुना देना इतना ही है कि दृष्टान्त में फर्क होगा कथा कहानी अलग अलग बोल देंगे जो अपने अनुभव के आधार पर अपनी बुद्धि के हिसाब से जितना कथाएं अपने जीवन का देखा हुआ सुना हुआ आदर उस पर थोड़ा फर्क हो सकता है लेकिन जो शब्दार्थ वगैरह तो में कोई अंतर जो गुरु परंपरा श्रुत है वही बोला जाएगा तो ये परंपरा से सुना हुआ चीज होने से आगम के अनुसरण करने वाले आचार्य परंपरा से भाई सुना हुआ है इस सब को विचतक्ष